भगवान वासुदेव की लीला कथा का अमृतपान हम कर रहे हैं और हमने बहुत बहुत कुछ जाना है पाया है और सनातन धर्म का स्वरूप भी अब स्पष्ट हो रहा है सनातन आत्मा का नाम है आत्मा के धर्म को जो प्राणी मात्र में है उसे हमने सनातन धर्म कहा है ये कोई संप्रदाय नहीं है और ये संप्रदायों में विश्वास भी नहीं करता बहुत सारे संप्रदायों ने इस धर्म को अंगीकार किया लेकिन उनकी व्याख्याएं उनकी अपनी सांप्रदायिक सोच के अनुरूप हैं। इससे सनातन धर्म को कुछ लेना देना नहीं है और इसमें बहुत बहुत कुछ हमारे संदेह स्पष्ट हुए हैं हमने जाना कि जीवन दो धारा में है स्वजगत मेरा आत्मजगत है जहां मैं हूं मेरा सर्वस्व है और वाह जगत एक निमित सेवा जगत है जहां मुझे अपनी ही आत्मा का निमित्त बन करके सचराचर की सेवा करनी है जीना इसमें है सेवा वहां है सेवा धर्म है और आत्मा से जुड़ना मेरा सत्य धर्म है हमने बड़े विस्तार से कृष्ण की कथाओं में ब्रह्म सूत्र में और वेद के अमृत में हमने इसे ग्रहण किया क्या हम सचमुच इसको जानने के बाद जी पा रहे हैं ये प्रश्न जरूर प्रतिदिन अपने से पूछा करो क्योंकि हमने ये भी जाना कि मंदिर जो बनते हैं वो तस्वीर हमारी है जब ध्यान में पल्थी लगा के बैठते हैं तो पल्थी जैसा ही चबूतरा है फिर शरीर के धड़ के जैसा बॉडी के ट्रंक के जैसा उस पर गोल कमरा है सिर के जैसा गुंबद है जुड़े सा कलश है तो बाहर के मंदिर इस मंदिर को पढ़ाने के लिए है जिसके हर ईट स्वयं परमेश्वर रखते हैं मम्मी पापा को उंगली अंगूठा बनाना नहीं आता क्योंकि निमित्त जगत में सब कोई निमित ही होता है और जो चौधरी बनते हैं वो भारी कष्ट पाते हैं उनको असह पीड़ाओं में जाना होता है हमने इसकी बहुत विस्तार से चर्चा की कि कुत्ता भी जब हम पालते हैं तो वो अपने मालिक का अन्य भक्त हो जाता है अर्पित हो जाता है अब फिर वो अलग से कोई मिल्कियत नहीं खड़ी करता अपने मिल्कित को मालिक में ही देखता है और हम एक मालिक के आज तक नहीं हो पाए सारे सत्संग के बाद भी यदि मैं कहूं कि तुम्हारी भक्ति कुत्ते से भी नीचे है तो आप सब बुरा मान जाओगे लेकिन क्या ये सच नहीं है और फिर भी दम्ब से फूले फिरते हो कि मैं सब जानता हूं क्या जानते हैं हम जिसके पास विनम्रता नहीं जिसके पास नारायण के प्रति न्योछावर का भाव नहीं उसको कोई भक्ति नहीं मिलती और फिर हमने जाना कि भक्ति एक पाठशाला की तरह है पहले गोपियां भगवान में नारायण को देखती हैं बाल कन्हैया में अब भगवान ने लीला करी ब्रह्मा जी के मन में भ्रम उत्पन्न किया तो वो बच्चों को उठा ले गए जब एक बरस बाद बच्चे लौटे तो किसी को भ्रम नहीं हुआ क्योंकि भगवान ने अपने ही रूप प्रकट कर दिए थे एको हम बहुत और इस अवस्था में उनको पता ही नहीं चला लेकिन जब बच्चे लौट के आए और उन्होंने कहा कि हम एक बरस ब्रह्मा जी के यहाँ रहे हैं तो सबने पूछा ये लीला क्या है तो श्री राधे ने कहा कि तुम्हारी भक्ति एक ही जगह आके टिक गई थी उन्हीं के पीछे बावली दौड़ते थे, तो तुम बच्चों का गऊ का पति का हाँ सास का सभी का अनादर कर रही थी भगवान ने लीला करके दिखाया है कि मैं ही सब में हूँ तुम तो मुझे वही भजते हैं जो सब में मुझको भजते हैं जो दूसरों से ईर्षा द्वेष घृणा अथवा भेदभाव करते हैं वे कभी कृष्ण भक्ति नहीं पा सकते उन्हें राम की भक्ति कभी नहीं मिल सकती क्यों सीए राम में सब जग जानी तो जब सब जग में सीए राम मान लिया तो अब भेदभाव ऊंच नीच जात पात हम कैसे देखेंगे संप्रदायिक सोच एक वाह आडंबर है वो ऐसा सोच सकते हैं लेकिन धर्म की सोच है एको ब्रह्म द्वितीय नाश्ती कि सर्वत्र वो एक ही ब्रह्म है जिसके हम बनाए हुए हैं तो ब्रह्म ही जात है ब्रह्म ही गोत्र है ब्रह्म ही राह है गोविंद है बस गोविंद है धर्म में मूल धर्म में कहीं कोई संकीर्णता भेदभाव नहीं संप्रदायों ने आपको वर्गों में टुकड़ों में बांटा और फिर लड़ाया और अपनी अपनी गद्दियां पक्की की जबकि सनातन धर्म और उसके सभी आदि ग्रंथ से नहीं स्वीकारते जो ऊपर नहीं उठा जिसने सब में उस परमेश्वर को नहीं देखा उसकी भक्ति कभी उस तक नहीं पहुंची एक भी भूल ना हो ये सदा याद रखें यही वेद हमको अभी तक पढ़ाते चले आ गए आज की ऋचा खोलते हैं क्या कहते हैं जनासो अगनिम दधीरे सहोवृदम हविषमतो विधेम ते सा तव नो आद्य सुमना इहाविता भवा वाजीषु संते हमारे ये दूसरी ऋचा है हमने पंचम ऋषि में प्रवेश पाया है और उसी के आरंभ की दूसरी ऋषा ऋचा है और घोर कर्ण हैं हमारे ऋषि घोण का घोर का अर्थ होता है अत्याधिक जो कभी रुकता नहीं है निरंतर और कर्ण कहते हैं निर्मल करने वाला जो तब तक नहीं रुकता है जब तक मेरा रोम रोम पवित्र ना हो जाए कहीं पर भी जरा सी मैल ना रहे कि मेरी प्रभु भक्ति फिर कुंठित हो जाए गौर करण ऋषि है हमारे हर ऋषि के नाम का अर्थ होता है भाव का अर्थ होता है तो कहा जनासो संपूर्ण सचराचर को क्षण क्षण उत्पन्न करने वाले जनने वाले अग्निम धीरे अग्नियों को यज्ञ की अग्नियों को ब्रह्म ज्वालाओं को धारण करने वाले हे यज्ञ हे घटघटवासी कृष्ण हे राम सहु सहुवृधम सब सबको संग संग एक साथ मेरे सारे परिवार को कुटुंब को सचराचर को हम सब के लिए उत्पन्न करने वाले हविष मतो हवी और सामग्रियों को ग्रहण कर उसको जीवन सचराचर में लौटाने वाले विधेम ते तेरे उस विधान के अनुरूप ही स तुम हम जीवों को संयुक्त करो तुम नो इस भांति किस भांति सुमना कि हमारे मन पवित्र हों हम दिव्य मन से हाँ, अतिशय निर्मल होते हुए अविता यह अविता की संधि विच्छेद हो जाएगी इही अविता हाँ, कि इस जीवन जगत में तथा अनंत की राह में कि हम भाव मान्य होना हम योग्य हो हम यहीं पर भटकते रहें और आवागमन को जाते रहे हे आत्मा हे यज्ञ निरंतर हमको जूठे भोजन को हमारे शबरी का राम बन के रथ के कणों में सचराचर हाँ, सांसों में में धड़कनों वाले और यही व्यवहार व्यवहार इसी के द्वारा मेरे संपूर्ण संसार को ऊपर उठाने वाले मुझे कुटुम्ब परिवार आदि देने वाले संतति से व्रत करने वाले वाहु संत हमें फिर एक बार हविष मंतो सामग्रियों के रूप में ये शु यज्ञों में ग्रहण करते हुए संत हमसे हमें संयुक्त करके अपने में ही प्रभु अनंत की राह दो यदि भक्ति का कोई स्वरूप है तो वेद में है बाकी जगह ये कहना कि वेद में भक्ति नहीं है ना वेद में ही भक्ति है भक्ति ज्ञान और वैराग्य की मां है हमने भागवत की इस कथा को पहले लिया है अब थोड़ा सा कथाओं में भी चलते रहेंगे कि भक्ति रो रही है महात्म कथा है श्रीमद् भागवत में नारद जी पहुंचे तो उन्होंने कहा कि देवी तुम कौन हो क्यों रो रही हो तो कहा मैं भक्ति हूं नारद बोले ये जो बूढ़े से दो व्रत प्राय पड़े हैं ये कौन है कहा ये ज्ञान और आप तो युवा हैं और ये बूढ़े हो गए हैं आखिरी सांसों पे का इसी ले तो रो रही है। हे नारद जब तक ये जीवंत ना हो युवा ना हो इनकी मां हूं मैं मेरे दुखों की तो कोई सीमा नहीं है सुना तुमने कि जिसके जीवन में ज्ञान और वैराग्य नहीं होते उसके उसके जीवन में उसके घर में भक्ति रोती है क्या भक्ति को रुला करके तुम भक्ति की बात करोगे अपने को धोखा मत दो क्योंकि तो ये अपने साथ किए गए विश्वासघात तुम्हें जन्म दर जन्म भटकड़ेंगे अंतहीन योनियों में भटकोगे भागवत की पहली कथा का अर्थ लो कथाएं पहले कर चुके हैं कि कहा नाराज जब तक मेरे जीवन में ये स्वस्थ नहीं होंगे सम्मानित नहीं होंगे मैं मां हूं इनकी मेरी पीड़ाओं का अंत नहीं रहेगा बताऊं मैं रोंगी कैसे और आपने कहा भक्ति भी करेंगे छल कपट सब करेंगे संसार से लिपटन भी करेंगे विषांतताओं में भी भागेंगे आपकी जिंदगी में भक्ति सदा रोएगी और रोती मां आपको श्राप तो दे सकती है आशीर्वाद तो नहीं तो भक्ति से पहले उसके पुत्रों का सम्मान करो भक्ति से पहले उसके पुत्रों का सम्मान करो और वो कौन है ज्ञान ये ज्ञान मार्ग अलग है वो बैराग्य मार्ग अलग है ये सब कपट की बातें हैं एक दूसरे के पूरक है क्योंकि जब तक मुझे प्रभु का प्रभु की भव्यता का प्रभु की सृष्टि रहस्य का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है वेद में जब तक मैं ये नहीं जानता हूं कि कैसे वो भस्मी के कणों से मेरी दुर्गंध बने शरीर को एक बार फिर पेड़ों में पावन फलों और वनस्पतियों में लाता है सुगंध में लाता है दुर्गंध को सुगंध बनाता है तभी तो वो पतित पावन कहलाता है और उसी भोजन को जो जीवधारी खाते हैं उनकी देह में यह आत्मा ही तो है जो यज्ञों के द्वारा बन के शबरी का नाम उसी जूठन को एक नवजात सृष्टि में शिशु में प्रकट करता है और फिर वो हर क्षण मुझे सांस और धड़कन देता मेरे भोजन से मुझे नई जिंदगी देता है जब ज्ञान होगा तभी तो प्रेम जगेगा अपनी अंतरात्मा में नहीं तब तक तो बाहर भागो विषयों के पीछे जाओ तो ज्ञान नहीं तो भक्ति नहीं अब ज्ञान आया कि उसके बिना तो ना आना है न जाना है ना एक सांस है ना धड़कन है और आज उसी को निष्ठुर बनके तो बुलाए बैठा है तड़प जगी सत्संग में आया अब सत्संग दिखावा नहीं है ईमानदारी से पी रहे भक्ति में आए और उनकी लीला कथाओं को सुना मन और उनके ऊपर रिश्ता चला गया बाहर से वैराग्य बढ़ता गया भीतर आ सकती प्रभु में जाती गई लो ज्ञान के बाद वैराग्य आया और भक्ति की अजस््र धारा प्रवाहित हो गई आप कहो कि स्वामी जी हम बाहर भी भटकते रहे हम भक्ति भी कर लें, ले नहीं होता है ये नहीं होता है हमें अपने भीतर झुकना होता है अपने को पढ़ना हो इसलिए वेद की हर ऋषा हमको हमारे अंतर का ज्ञान देती है बाहर का नहीं यह नहीं बताया कि छींकना कैसे कपड़े कैसे पहनना चलना कैसे हा? बताया क्या सिर्फ तुमको तुम्हारे अंतर का ज्ञान हम पांचवें ऋषि तक पहुंचे हैं और ये बचपन में तुम्हारे पूर्वज गुरुकुल में पढ़ा करते थे कि जनासो अवैनिम धीरे सचराचर को अग्नियों के द्वारा धारण करने वाले हे आत्मा हे हे हमी में संयुक्त होकर के हमसे ही हमारे सभी सबों की वृद्धि करने वाले उत्पन्न करने वाले हवश्यमंतो हमारे जूठे भोजन को ही सामग्री बनाकर हमें संतति से वरद करने वाले विधेयन तेरे इस अद्भुत विधान में हे प्रभु आज हम पर कृपा करो हम पर दया करो नारायण साथ हम संयुक्त करो तुम नो हम सबको आदेश भांति सुमना कि हम अतिशय पवित्र हो हमारा आचरण विचार व्यवहार सब पवित्र हो हमारी भक्ति अतिशय निर्मल हो ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण हो यही अवेता इस जगत में यही लोग में और अवेता अनंत की उत्पत्ति की राह में हम फिर उत्पन्न हों वाह इसी आत्म यज्ञ में संत और अनंत की राह पाए ये ऋचाएं नहीं है यह अमृत की कुंड है लेकिन जिसके पास ज्ञान वैराग्य नहीं होगा जिसके पास समर्पण भक्ति ने यहां समर्पण बाहर किसी मठाधीश को नहीं अपनी अंतरात्मा को देना मत भूलो इस बात को हा हा हमें अपने अंतर को जगाना है वह जीशु संत जुड़ना था मेरा मुझसे मिलना था मुझको मुझसे और मैं प्रेत बना दस इंद्रियों को दस मुंह बनाए दशानन रावण था भटक रहा था आसक्त जगत मुझे मेरा ही रूप पसंद ना आया मेरी ही राह मुझे अच्छी ना लगी तभी तो गंदे रास्तों पर भागता रहा था मैं उम्र का कोई भान न था पैसा ही सब कुछ हो गया था मनी इज एवरीथिंग। उम्र भर की कमाई से जिंदगी का एक दिन ला दो मुझे एक खिलखिलाली खिलखिला हुई धूप सी किसी मुर्देद के चेहरे पर दिखा दो मुझे उम्र भर की कमाई दे के तो मैं मान लूंगा कि पैसे की कीमत उम्र से ज्यादा है और वो अमूल्य क्षण जो स्वयं परमेश्वर तुम्हें दे रहा था तुम छल छूट कपट और फरेब में क्या कहते हो अपना उल्लू सीधा करना है इसी में लगाए बैठे थे मुझे एक सांस एक धड़कन बना के दिखा दो तो मैं कह दूंगा कि हाँ ये भी एक रास्ता है अन्यथा ये सारे भटकाव हैं, विनाश ही विनाश है रेगिस्तानों में भागती हुई मनोवृत्ति है पानी को ढूंढती हुई मृत दृष्टा है और फिर इसी रेत पर प्यासे मरना है क्योंकि पानी तो छलावा है दूर से दिखता है तालाब पास आओ तो गर्म उड़ती हुई रेत है यही तो जिंदगी है क्या हम जीवन के इन अमूल्य क्षणों को इस दुर्लभ मनुष्य की योनी को केवल विषांता में बिठा के रख देंगे उस अनंत परमेश्वर की सत्ता है हम उन्हीं के द्वारा बनाए हैं उनकी संतान हैं हम क्या इतने दीन हीन मलिन और भिक्षुक बन के बाहर भटकते रहेंगे भीतर खजाना है बाहर दिख कटोरा लिए हर जगह भीख मांग रहा हो क्या ये यही एक राह है हमारे पास हम सबको सोचना है हम सबको समझना है सत्संग का अर्थ है सदा सत का संग करना ना कि थोड़ी देर के लिए कथा सुन के चले जाना हमें प्रैक्टिस करनी होगी हमें अपने को मांझना धोना और पवित्र करना होगा तभी सत्संग सत्संग होगा और तभी एक रोशन राह प्रभु भक्ति की और आनंद की राह हमें मिल पाएगी क्या हम अपने आप को कमिट कर पाएंगे हमें सोचना है आए ब्रह्म सूत्र में क्या कह रहे हैं कह रहे हैं जगत वित्वाथ हाँ संधि विच्छेद कर लो जगत वाचित जगत की वाचमाने व्याख्या प्रवचन जो कुछ भी जहां जहां जो जो कुछ कहा गया है संपूर्ण जगत इसी रूप में कहा गया है कि आत्मा ही आत्मयज्ञ ही हम सबको उत्पन्न करने वाला है बाकी जो भी दिखता है वो मात्र निमित्त जगत है इसी उदाहरण को एक बार फिर यहां दोहरा लेते हैं कि एक हलवाई ने लड्डू बनाए लड्डू अच्छे लगते हैं आपको हाँ नहीं तो हलवाई बनाएगा क्यों अगर आपको अच्छे नहीं लगे तो एक हलवाई ने लड्डू बनाए उसने बहुत सारे बर्तनों का प्रयोग किया लड्डू बनाए अग्नि का भी प्रयोग किया वस्तुएं लेकर के आया मैदा बेसन लाया चीनी लाया घी घी या तेल लाया और उसने लड्डू बनाए अब मैं आपसे पूछता हूं बताओ किस बर्तन ने लड्डू बनाए क्या जवाब दोगे हां बर्तन ने नहीं हलवाई ने लड्डू बनाए लड्डुओं की दो ही पहचान हो सकती है कि अमुख हलवाई के लड्डू हैं और अमुक वस्तु के लड्डू ठीक है ये तो नहीं होते कि पतीली बाही के लड्डू हैं कड़ा चंद के लड्डू हैं और यहां आप जात गोत्र और जाने क्या क्या भ्रम लादे पड़े हैं पतीली बाई और कड़हा चंद के क्योंकि आत्मा हलवाई था और ब्रह्म ज्वाला अग्नि थी और वस्तु में संपूर्ण सचराचर था जल पावक गगन समीर और धरती माता द्वारा उत्पन्न अन्न वनस्पतियां सभी कुछ तो था ग्रहों और नक्षत्रों की दया और कृपा थी सूरज की ज्योतियां थी और तब तू बना था तो तू पतीली बाही और कड़ाहा चंद का नाम गोत्र लेगा या हलवाई का नाम गोत्र लेगा एको ब्रह्म द्वितीय नाश्त और आज भी आप अपनी गांठे खोल नहीं पा रहे हो क्योंकि गांठे ही आपकी जिंदगी बन गई है तो खोलोगे कैसे गांठ से हटके आपको तो कोई स्वरूप भी नहीं है मानते हो कि पतीली और कड़ाहा लड्डू नहीं बनाते हलवाई ही बनाता है और लड्डुओं की दूसरी पहचान अमुक वस्तु है और सोचो सोचो कि तुम्हें बनाने में संपूर्ण सचराचर लगा है परमेश्वर के साथ तो तुम एक परिवार में एक घर में कुंबे में संकीर्ण हो सकते हो क्या और क्या यही ईश्वर का सम्मान होगा क्या तुम्हारे बनाने वाले का इज्जत होगी और आज हर पाप पे धर्म के मुलम्भ में चढ़ाते हो सुधरना भी नहीं चाहते कि तुमको बनाने में संपूर्ण सचराचर लगा है ग्रहों नक्षत्रों की भी ज्योतियां लगी हैं धरती माता का आन आनफल सब कुछ लगा है पांचों तत्व लगे हैं सारी तन्मात्राओं ने सहयोग किया है और तब रेतु ने रूप भाया तो संपूर्ण सचराचर नहीं इतने व्यापक रूप से सबने मिलकर तुझे बनाया और तू एक बिल में संकीर्ण हो गया क्यों क्यों संकीर्ण हुए तुम और तुमने इसको भक्ति का आडंबर बता दिया क्या बुद्धि और विवेक भी कोई वस्तु है और क्या है भीतर कि जब सचराचर ने कोई भेद ना किया ब्रह्म ने कोई आत्मा ने कोई भेद ना किया ब्रह्म ज्वालाओं ने कोई भेद ना किया तुम्हें बनाया और तुम सिर्फ भेद जिए कपट जिए छूट जिए अपनों की संकीर्णताओं के लिए दूसरों को तुम लूटते फिरे क्या यही धर्म की राह है क्या यही सांसारिक जीवन है ये सिर्फ चौदह सौ साल की गुलामी में पैदा हुआ है इससे पहले कभी नहीं था हम लोग घर भी बनाते थे तो मंदिर होते थे उनका धाम है हम तो निमित्त हैं ये तो रहेगा हमें तो चले जाना जब नारायण चाहेंगे हम तो चिता की लकड़ियों पर होंगे यह तो प्रभु का धाम है परिवार है नारायण का है हम तो निमित हैं जगत एक निमित नाट्यशाला है हम जानते थे जानते ही नहीं थे जीते भी थे इसीलिए अज्ञान की शूद्रता से उभरे जन्मना जायती शूद्र हर बालक शूद्र होता है ब्राह्मणों क्षत्रिय कोई मतलब नहीं जब गुरुकुल में आए यज्ञोपवी संस्कार हुआ तभी हम द्विज कहलाए द्विजन जायते इतिहा द्विजा जो दूसरा जन्म धारण करे इस शरीर में कैसे जैसे चिड़िया का बच्चा पहले अंडे में जन्म पाया और फिर अंडे से दोबारा दूसरा जन्म लेके और फिर से फुलगी पर आ बैठा तो उसको हमने द्विज कहा है तो द्विजन जायते इति द्विजा वो द्विज होता है तो तो आपने कसम खाई कि हम दुज बनेंगे, गुरुकुल में ज्ञान पाया फिर ग्रह बने तो क्षत्रिय धर्म में आ गए तो क्या आप वहां टिके रहते थे आपके पुरखे हैं कि स्वामी जी मैं तो छोड़ता हूँ लेकिन कंबल नहीं छोड़ता दीवारें चिपक गई हैं मेरे से मैं छिपकली की तरह टंग गया हूं और पशु से भी निकृष्ट जी रहा हूं और दम्ब है कि मुझसे अच्छा कोई चीता नहीं क्या बात है आज क्या हो गया हम सब? तुम कहते हो कि देश आजाद हुआ कहा जब तक वो संस्कृति नहीं लौटी भूल जाओ कि तुम्हें कोई आजाद हुआ है क्षमा करना वो जो तुमने अपने संगठन बताए हैं वो भारत से हिंदूवादी हो गए हो जो उन्होंने तुम्हें दिया क्या मंदिर के मामले में वो हाथ जोड़े मुकदमे बचाते फिर रहे हैं तो तुम्हें शर्मिंदगी तो दे रहे हैं और हर जगह सफाई देते फिर रहे हैं नहीं हम सांप्रदायिक नहीं हम फलाने नहीं है तो उन्होंने आपका प्रतिनिधित्व किया या आपको सारे विश्व में लज्जित किया एक सवाल है मेरा और आज उन्हीं के कारण उससे भी गंदी छड़ी सांप्रदायिकता सेकुलरिज्म के नाम पर फल फूल रही थी जिन्हें आप नोट और वोट दे आए थे उन्होंने भी लौट के कह दिया आपको जब तक मेरा मानसिकता पवित्र नहीं होगी जब तक मेरी सोच और समझ पवित्र नहीं होगी और जब तक वो अंतर की विजडम जो आत्मा का रस है वो मुझ तक नहीं आएगा मैं नीरक्षीर विवेक भी तो नहीं कर पाऊंगा और आज हम सब ने उन्हें धिकारा हुआ अपनी ही अंतरात्मा जबकि वेद की हर धारा कह रही है कि वाहि जगत निमित नाट्यशाला है रामलीला का मंच है वहां मंच पर राम और जानकी दो लड़के ही हैं उनका विवाह भी होता है और पर्दा गिरता है पर्दरा उठता है हा हाँ, दशरथों को चल और उसके बाद राम भी पैदा हो जाते पंद्रह मिनट में हम सब जानते हैं कि नाटक हो रहा है और आज तक उंगली तुम्हें बनानी ना आई और अपनी जिंदगी का नाटक तुम पढ़ न पाए कि जब तू एक उंगली नहीं बना सकता तन का एक रोम नहीं बना सकता तो तूने बेटा बेटी कब बनाए थे उस नपुंसकता को ही तु सब कुछ माना और नित्य आत्मा को ठुकराता रहा वे पूछता है तुमसे ब्रह्मसूत्र पूछता है आपसे कि वो परमेश्वर जब कहीं बटा नहीं तो ये सांप्रदायिकता तू कहां से ले आया? बटा कैसे तू तुझे तो, तो सचराचर का होना था क्योंकि सचराचर ने बनाया था तुझको तो इसलिए वो तुरंत गरज है, तुम्हारा पूर्वज स्ती हो गया समय के साथ आगे बढ़ गया वो आपकी तरह दीवारों से नहीं चिपका रहा कि मुंह में दांत नहीं पेट में आंत नहीं भैया घर छोड़े कैसे है? क्या बात <laughs> क्या बात है बोले वो तो आप तभी जाएंगे जब उठाए गए कोई ले जाए और हमारी गति अपने प्रति ये दृष्टिकोण है बस यही सब कुछ एक सड़ी सी घुटन भरी जिंदगी जो कुत्ता आज भी नहीं जीता वो आप लोग जीते हैं। मेरे कुत्ते ने मुझसे कहा क्यों इतने लंबे चौड़े स्पीचेस दे रहे हो प्रवचन दे रहे हो इनके कुछ पल्ले ना पड़ने वाला हमने कहा तेरे पल्ले पड़ता है बोला मेरे तो बिल्कुल पढ़ता ठाठ से रहता हूं और मेरे बच्चे भी जो होते हैं वो भी ठाक से रहते हैं कई स्कूल स्कूल नहीं पढ़ने जाते अपनी उम्र नहीं तबाह करते और फिर भी आदमी से अच्छी जिंदगी जी लेते हैं क्या आदमी का पिल्ला बहुत कमजोर है उसका कुत्ता आपसे आप से। इसे उपलब्धि बताते हो और एक अक्षर जीवन का नहीं पढ़ पाते हो बुढ़ापे तक सत्संग से नहीं वो फलाना काम फलानी चीज फलानी वस्तु और ईश्वर से अपनी अंतरात्मा से कुछ लेना देना नहीं क्या इसी को भक्ति कहते हो ये भक्ति है पूछता हूं आपसे आए कृष्ण की कथा में हमारी कथा कई कई चरण आगे बढ़ चुकी है रुक्मणी जी के साथ गोविंद का विवाह हुआ वो हमने जाना और ये भी जाना कि ये विवाह क्यों हुआ परिस्थितियाँ क्या थीं किस प्रकार भगवान ने रुक्मणी को अश्रो से उद्धार किया था बचाया था अभी रात ही है एक कथा और ले लें क्योंकि तो दो ही विवाह हुए थे कृष्ण के वो जो इतनी गोपियाँ रहे हो इतिहास में ऐसा कहीं कुछ नहीं था वो दस साल की उम्र तक उनकी बाल लीलाएँ हैं उसके बाद वो कभी वृंदावन गए ही नहीं थे विवाह से पहले जब वृंदावनवासियों ने आने से मना कर दिया तो वे स्वयं उनको मनाने गए थे और वो कथा हमने विस्तार से की है और जब गए थे वृंदावन से तो बांसुरी राधा जी को देखे गए थे कि राधे तुम्हारे बिना बांसुरी क्या बजाऊंगा जब लौट के आऊंगा तब बांसुरी बजाऊंगा और श्री राधा ने वो बाँसुरी संभाल के रखी थी वह हमने कथा विस्तार से जाने विषांता कोई भक्ति नहीं होती दसों इंद्रियां जब निग्रहित हो जाती हैं और तब जब मैं भीतर अपनी अंतरात्मा में झुकता हूं तो गोपी गो माने ज्योति पी माने पान करने वाली और गोविंद ज्योतियों को उत्पन्न करने वाला जगमगाने वाला आत्मा जीव और आत्मा का मिलन ही गो हाँ कृष्ण और गोपियों का मिलन है भीतर मिलो बाहर कहां भाग रहे हैं रावण उठा ली जाएगा नाटक मत करो दूसरा विवाद उनका कोई उनका चाहा हुआ नहीं था परिस्थिति जन्य हुआ वो कैसे हुआ कि उनके सुदर्मा सभा के सदस्य हैं महाराज हाँ, सुधारना सभा के अध्यक्ष भगवान वासुदेव हैं श्री कृष्ण है इसकी विस्तार से चर्चा हम कर चुके हैं और सत्यजीत के पास एक मणि है सूर्य मणि जो हर रोज उसे ढेरों सोना देती है तो सत्यजीत के पास उस मणि को लेके दम भी है सोना भी है वो दर्प भी है हाँ, एक घटना बताती है हा संतुलसीदास जी रहते थे बनारस में वरुणा हा नदी गंगा के तट पे एक छोटी सी झोपड़ी थी और खाने पकाने के दो चार बर्तन थे हल्के बर्तन जब भी वो गंगा पे जाते थे अपना ध्यान पूजा करते थे तो घंटों नहीं आते थे झोपड़ी में दरवाजा भी नहीं था तो दो चोरों ने सोचा कि चलो आज इसके बर्तन अर्तन चुरा लिए जाए तुलसीदास जी के तो दोनों चोर देखा कि अब बाबा तो बैठ गए समाधि में चलो घुस लेते हैं तो वहां देखा कि दो लड़के धनुष बांध लिए पहरा दे रहे भग गए मार डालेंगे घुसने तो भी नहीं देंगे और जितनी बार जाए उनको वही दो लड़की दिखाई तो एक दिन उन्होंने तुलसी से कहा कि बाबा ये दो लड़के कौन है जो धनुष बांट लिए आप यहां घूमते हैं तुलसी चौके कहा मेरे झोपड़ी में बोले हां बोला पहले बताओ तुम लोग कौन हो तुम लोग कौन हो तो उनका बाबा हम चोर है हम तो आपके बर्तन चुराने जाते थे तो दो लड़के वहां पहरा देते लौट के आए बहुत रोए कहा चोरों को दर्शन दिया मेरे को नहीं और इन चार ठेकरों के लिए प्रभु आपको पैरे पे बैठना पड़े उन्हें बर्तन उठा के बात फेंक दी भक्ति इसका नाम है कि मेरे आराधकों को क्यों पीड़ा हो है मेरे होते पीड़ा हो धिकार तो है मुझको लेकिन लोभी मन को तो उपलब्धियां चाहिए उसके पास सूर्यमणि है और उसका दर्प भी है उसको और नाम है सत्यजीत जिसने सत्य को जीता हुआ है मैं उसकी कहानी सुनाता हूं तुमको और तुम फालतू में ऐठे बैठे हो कि तुम बड़े सत्संगी हो मैं सत्यजीत की बात करता हूं दबन हु जो सत्य को भी जीत चुका है कुसंग उसके ऊपर भी चढ़ बैठता है और सारे सत्संग का सर्वनाश हो जाता है सत्यजीत भ्रमित हो जाता है कैसे बहुत से राजाओं ने देखा तो कहा कि भाई ये तो कृष्ण के पास होनी चाहिए हमारे अध्यक्ष के पास सत्यजीत को इसे दान कर देना चाहिए सत्यजीत गया डर कि कहीं कृष्ण मांगी ना ले भगवान ने समझाया भी कि सत्यजीत मैं भक्त की पैर की धूल के आगे कोई कामना नहीं करता तू अपनी मणि संभाल के रख मैं नहीं लूंगा पर सत्यजीत कोई भी तो नहीं लुड़ गई सत्यजीत की तो नींद लुड़ गई और वो कभी यहां छिपाए कभी वहां छिपाए घर में भी छिपा छिपा के मणि रखने लगा कि कहीं चोरी ना हो जाए कृष्ण उठवा ना ले जो आराध्य है उसका आज उसके प्रति भी उसके मन में संदेह है और यही तो तुम सब करते हो जिंदगी भर और कहती हो कि तुम भक्त हो उसके क्या भक्ति करेंगे हम लोग अरे भक्ति अति दुर्लभ है और इसे पादान पादान पढ़ना होता है इसे पाठशाला के पाठ्यक्रम के रूप में जानना होता है हर समय आसक्त जगत में एक दूसरे की लड़ाई में चिंता में खींच में पड़े हुए हो तुम भक्त हो ही कहा सकते हो वो तो तुलसी है बाबा है चार ठीकरों के लिए नारायण आपको पहरा देना पड़ेगा बर्तन भी उठा के बाहर फेंक दी और फिर बहुत रोए कि प्रभु क्या मैं बहुत पाती हूं कि चोरों को तो दर्शन दे दिए जो बर्तन मेरे चुराने आए थे हर बार आप दिखे उनको मैं आपके रूप का दर्शन क्यों नहीं पा सकता बहुत रोय हाँ इस कथा के उस मार्मिक प्रसंग को छूता है आपको या कि आप सब मनी चाहते हो हाँ तांत्रिक सिद्धि हो जाए फलाना हो जाए ढिकाना हो जाए अरे सर्वनाश हो जाएगा तो सत्य जी छिपा दे भी रहेगा सत्यजीत ने मणि छिपा के रखी तो उनके छोटे भाई ने देख ली तो उसने गले में डाल ली और वो शिकार खेलने चला गया दिन ढला रात आई अगली सुबह हो गई और सत्यजीत का भाई नहीं लौटा सत्यजीत को लगा रात भर बैठे दो और दो चार चार और दो छब्बीस और तीन छत्तीस जोड़ता रहा जैसे आप लोग करते हैं। वही वो भी करता रहा सत्य वत्य सब गया है अब जीत पराजित है अब जीत सत्य जीत था ना बाकी वो भी पराजित है और रात भर वो सोया नहीं टहलता रहा सुबह भी जब भाई नहीं लौटा तो सीधा मैं दिन में वो सुधर्मा सभा में आया और आकर के कहा कृष्ण तुमने मेरी मणी छोड़ा ली और मेरे भाई को भी मार डाला छोस ने ये आक्षेप लगाया तो सभी राजाओं ने तलवारें खींच ली वासुदेव ने सब सबको का ठहरो कोई उसे आहत नहीं करेगा बलराम जी से कहा कि दाहू ये मुकुट आप ले लें और आप सभा की अध्यक्षता करें मुझ पर कलंग आया यह है प्रजातंत्र कृष्ण कहा वो नहीं कि सबको उठा करके डी आई और मिसम जेल में डाल दो <laughs> हाहाकार मचिया बोले नहीं गोविंद आप मुकुट नहीं हटाएंगे जब तक ये सिद्ध ना हो जाए उसने कहा नहीं कलंक के आते ही मुझे इस पर बैठने का हक नहीं है जब मैं निर्मल हो जाऊंगा सिद्ध कर दूंगा कि मैं निष्कपट हूं मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है तो आप चाहोगे तो मैं फिर इस मुकुट को धारण करूं लेकिन अब नहीं कर सकता झूठा और फरेबी तो सौ चरित्र बघारने लगता है अपनी सफाई में अपने को सच्चा बताने लगता है वासुदेव ऐसा नहीं करेंगे वे श्री कृष्ण हैं वैसा ऐसा कदा भी नहीं करेंगे और वो सत्यजीत के पास आए गोविंद और से कहा कि सत्यजीत मैं सचमुच नहीं जानता कि तुम्हारे भाई के साथ क्या हुआ मणि कहां गई मुझे कुछ पता नहीं है लेकिन मित्र चलो खोजते हैं तुम मुझे रास्ता बताओ पूरी घटना बताओ और कुछ राजाओं के साथ हम भी चलते हैं थोड़ी सेना की टुकड़ी ले लेते हैं चाह चलते हैं ढूंढते हैं तुम्हारे भाई को तो अभी से भ्रमित क्यों हो भ्रमों को क्यों बसाए हो संदेहों और आशंकाओं के कारण आज तुमने मुझमें भी संदेह किया सत्यजीत हम लोगों का तो बचपन का साथ है और तुमने मुझ पर संदेह किया और सबको लेके वो चलती तो है जब वो जंगल में आए तो पद चिन्हों को देख करके बढ़ते हुए जब आगे चले तो द्वारिका क्षेत्र के उपरांत एक जनजाति के राजा का क्षेत्र था उसमें भी उनको जाना पड़ गया क्योंकि पांव पद घोड़े की पैरों के निशान और वो सब उधर जा रहे थे तो जब आगे गए तो उनको सत्यजीत का भाई मरा हुआ मिला किसी जंगली ने उसको काट दिया था वहीं एक शेर भी मरा पड़ा था तो सबने देखा तो कहा कि अरे ये तो आखेड़ में आ गया था और शेर के दो बाण लगे हुए थे और उसके गले में मणि नहीं थी तो सबने कहा कि सत्यजीत इस घटना को देखने के बाद भी क्या तुम कहते हो कि कृष्ण ऐसा किया तो भगवान ने कहा उसे कुछ मत कहो उसके भाई की अकाल मृत्यु हुई है और उसके मन में संदेह है जब तक मैं सारे संदेहों का निराकरण न कर लू म मा नहीं और सत्यजीत से कहा कि जिधर ये अगले कदम जा रहे हैं तो सत्यजीत ने स्वयं कहा आप शत्रु के प्रदेश में जा रहे हैं आप उसकी सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं ये तो अपराध है स्वयं में कहा अब अपराध मुझे करना पड़ेगा तुम अपने भाई के शव को लेके जाओ और उसको विदा करके कृष्ण आगे बढ़े तो यहां वो जो जंगली राजा है उसका नाम जामवूत है वो कालांतर में कथाकारों ने जामवंत कर दिया उसको भगवान राम के साथ जो थे <laughs> दोनों में लगभग उन्नीस लाख साल का अंतराल है कितना 19 लाख साल वो पहले की घटना ही बात की है तो गए 19 प्लस है कम नहीं है तो उन्होंने देखा तो उन्होंने बुलाया उसको तो उसकी गुफा के सामने जा पहुंचे बाहर आ गया उसने कहा तुमने उसको मारा और उसकी मणि भी चुरा ली उसने कहा हाँ मैंने मारा मणि मेरे पास है मणि दूंगा क्योंकि उसने मेरे क्षेत्र में आकर के शेर पर बाढ़ चलाया जो कि मेरा शिकार था मेरा क्षेत्र है और मैंने भी चलाया तो वो कहने लगा पहले उसके बाढ़ से मरा है इसी में झगड़ा हो गया और मैंने कहा भी कि ये मेरा राज्य क्षेत्र है तो अपराधी हो वो नहीं माना उसने मुझे युद्ध के लिए ललकारा और मेरे हाथों मारा गया तो जब वो मारा गया तो शेर भी मेरा है उसका शव भी मेरा है और मणि भी मेरी है यही तो कानून है यहाँ भगवान ने कहा कहले तुम कौन हो तुम बताया कि मैं द्वारिका से आया हूं मैं मेरा नाम श्री कृष्ण है बोले अरे बड़ा नाम सुना था तुम्हारा नाचने लगा हो सुना है कि तुम बहुत बड़े योद्धा हो और तुमने सबको पराजित किया मेरे भी मन में था कि एक बार मैं तुमसे युद्ध वो हाँ। उसने अपना भाई जंगली दिखाना शुरू कर दिया कहने लगे मित्र हम लोग बाद में लड़ लेंगे तुम वो मणि दे दो मैं अपना कलंक दे तो दू बोला कैसे दे दू मेरी है वो अगर तुम्हें मणि लेनी है तो मेरे साथ युद्ध करो जीत जाओगे तो मणि तुम्हारी तो श्री कृष्ण ने देखा भगवान ने कि सब भोले निरी जंगली सारे मारे जाएंगे ये युद्ध कहां कर पाएंगे और उसमें तो भयंकर नरसंहार हो जाएगा तुम तो का ऐसा करते हम और तुम दोनों मल युद्ध करते हैं जो जीते मणि उसकी उन्होंने अपने जीवन को दांव पर लगा दिया और आप क्या करते हैं जरा बताइए मुझको पूछो थोड़ा अपने को कोरेते भी चलो भाई आज अगर एक मोहल्ले का लड़का किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद कराता है और उसके बाद जब उसके ऊपर मुकदमा शुरू होता है तो अब मोहल्लेदारी निभाते हैं सबके सब भीड़ बना के उसके साथ जाते हैं कि स्वामी जी क्या करें मोहल्ले में रहना है तो कहा तू क्या गलत का भी साथ दोगे बोले हाँ मैंने कहा वो लड़की दूसरे मोहल्ले की ना होके अगर तेरी होती तो क्या तब भी तू साथ देगा था? कहीं कोई ऐसा स्थान है जिसे तुम कह रहे हो कि वो तुम्हारा धर्म है और तुम उस पर टिके हुए हो और यहां श्री कृष्ण ने अपना जीवन उस भील राजा के साथ माली युद्ध में दांव पर लगाए का पहले समझ लें श्री कृष्ण अब इस युद्ध में कोई सेना ना इधर की ना उधर की कोई नहीं बोलेगा भगवान ने कहा नहीं बोलेगा बोले जो जीते मणि उसकी लेकिन इसके साथ एक शर्त और भी हमारे जंगल का कानून है क्या बोले जो हारता है जीतने वाला उसका सर काट लेता है सब मना करते रहे और वासुदेव मान गए इसलिए कि कहीं मासूम जिंदगियां बोले लोग न मारे जाए हमने इतिहास को वैसे ही भगवान की संज्ञा नहीं दी हम यूं ही उनके लिए हर दिन नहीं दड़ हैं ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि उनकी अच्छाइयों को हम जी नहीं पा रहे धारण नहीं कर पा रहे कपट ही हमारी उपलब्धि है काश हम अतिशय निर्मल होकर जी पाए होते और दोनों में मल युद्ध आरंभ हो गया कई दिन तक वो भिड़ते रहे बहुत तगड़ा था और फिर आखिर में उसे पराजित होना पड़ा और कृष्ण ने उसे पटक करके और उसकी छाती पर घुटना टिका दिया कहा जीव वो तुम हारे थक गया था बुरी तरह से चूर था उसने कहा हां श्री कृष्ण मैं हार गया तुम जैसा योद्धा सारे विश्व में नहीं और तुम जैसा व्यक्ति भी मैंने नहीं देखा कि नील मेरे जंगलियों को बचाने के लिए तुम धनुष धनुषाण से हम सबको मार सकते थे तुमने ऐसा नहीं किया गोविंदा मेरा सर काट लो और उसने साथी से कहा गणाशा कृष्ण को दे दो उसने लाके दे दिया कहा मेरे सर पर आपका अधिकार है कहा मानते हो बोले हाँ तुमने गणासा फेंक दिया बोले जब ये मेरा ही सर है अब इस पे मेरा ही हक है तो मैं इसे काटूंगा क्यों मैं तो इसे सजा के रखूंगा इसे जिंदा रखूंगा खड़े हो जाओ और खुशी ने लगा दिया तो रोने लगा कला गोविंद मैं जीतता तो मैं जरूर आपको मार डालता दया नहीं करता लेकिन हे दया निधान आज तुमने मेरे सर को भी अपना कह करके मुझे ये सम्मान देकर के छोड़ दिया है तो प्रभु मणि के साथ मेरी एक विनती है एक एक मणि मेरे पास भी है आप उसे भी लेते जाओ और बिलख रहा, रहा था तो भगवान ने कहा हाँ ठीक है अब उन्हें क्या मालूम था कि उसके पास कौन सी मणि है और उसने जामवती जो उसकी बेटी थी उसको सामने कर दिया छोटी सी बोले गोविंद जी आपको मुझे सम्मानित करो अब वो तो घूम गए तो एक शादी को भी राजी नहीं थे हाँ हमने जाना है पूरी कथा में और अभी एक और उनकी कुछ समझ में नहीं आया उसने ढेरों मणियां भी दी साथ में नौकर चाकर भी दिए और डोली में बिठा के जा को उसने भेज दिया अब भगवान तो कि गुक्मणी जी को क्या जवाब देंगे हाँ तुम्हारी सौद ले आए वो बड़े परेशान क्या करें आप चल दिए रास्ते पर सोचते रहे और उन्होंने निर्णय किया और उन्होंने क्या किया, किया कि वो डोला बोला और मणिष सब सत्य जीत घर भिजवा दिए बोले ये सब तुम्हारे तुम्हारे <laughs> अब वो बेचारी डरी सी भी राजा की पुत्री थी थी तो राजकन्या वो भी और वो भयभीत नहीं सी घूमती फिरे सबको देखे और श्री कृष्ण है कि आके नहीं तेरे कई दिन बीत के जब रुक्मिणी जी को पता चला उन्होंने भी गोविंद से सब जानना चाहा तो कुछ नहीं बताया तो वे स्वयं सत्यजीत के यहाँ गई कि सत्यजीत बात क्या है तो वहां सत्यजीत ने सारी कहानी बताई कि ऐसा ऐसा हुआ था जो मुझे उनके कृष्ण के साथ के राजाओं ने बताया है और इस वास्तुदेव आते ही नहीं है उसको लेने के लिए तो जब उससे बात किया तो लगी ही छू हाँ बहुत डरी हुई सी थी तो उसने सारी बात बताई तो वहाँ से ही बोली डरो मत रो मत है हाँ? न भगवान तुम्हारा जरूर वर्णन करेंगे है हाँ? ना जिस श्रद्धा और आस्था से तुम्हारे पिता ने उनको अर्पित किया है तो तो निश्चित रूप से तुम उनकी पत्नी बनोगी मेरी बहन बनोगी और कह करके गए उन्होंने वासुदेव को समझाया तो भगवान कुछ सुनने को राजी नहीं कहा नहीं ये नहीं हो सकता तो उन्होंने बलराम जी से कहा कि आप ही आओ फिर उनको भी बुलवाया तो बलराम ने जब डांटा डपटा और कहा कि सुधर्मा सभा तक बात जाएगी और इसमें कृष्ण तुम अपराधी हो उस मासूम का क्या अपराध है तो खैर वो राजी हो गए तो ये था कि अब कन्यादान कौन करेगा वो तो है नहीं यहां तो सत्यजीत ने कहा कि कन्यादान मैं करूंगा तो सत्यजीत ने जामवती को गोद में लिया तो उसका नया नामकरण सत्य हुआ हाँ समझे ना वो जामवती अलग है और सत्य वहां वो कथावाचक जो गाते हैं ये सब गलत है जैसे पृथा को महाराज पृथ्वी की बेटी को महाराज कुंती भोज ने गोद लिया तो पृथा का अगला नाम क्या हो गया था कुंती कुंती भोज से तो इसी प्रकार उन्होंने इसका नाम सत्यवती रखा और कृष्ण के साथ उसका विवाह हुआ और दहेज में उन्होंने मणि देनी चाहिए सत्यजीत रहे बहुत रोए बहुत गिड़गिड़ा है तो भगवान ने कहा नहीं आप तो जानते हो कि मेरा मेरी इसकी इसके लिए ना कभी कोई इच्छा थी ना आज भी है और वासुदेव चरण रज आगे कोई इच्छा नहीं करते आप जानते हैं कि द्वारिका में कोई टैक्स नहीं है कोई असरों की कर प्रणाली नहीं है यहां हर व्यक्ति सुशिक्षित होता हुआ मंदिर का मंदिर को दे के अपने को उण मानता है दान करके राजा का राजा को धर्मशाला का धर्मशाला को गुरुकुल का गुरुकुल को और पाठशाला का पाठशाला को दे के अपने को धन्य मानता है हाँ आज आप लोग भी मानते हैं क्या <laughs> नहीं क्यों क्योंकि गुलामी अभी भीतर है अभी भी जिनके गुलाम थे उन्हीं की बी है और बी टीम ए टीम से घटिया होती है <laughs> कोई बड़ी बात नहीं है और इस प्रकार ये श्री कृष्ण का दूसरा विवाह सत्यवती के साथ हुआ सत्यभामा जी के साथ हुआ जो जामवती थी जामवती से वो सत्यभामा बने और यही दो विवाह इतिहास में है कथाओं में भगवान के विवाही विवाह है और कैसे ना हो क्योंकि आत्मा गोविंद सब में बैठा है और जीव ही गोपी है बोलो कितने विवाह हैं असंख्यों है असंख्य जीव गोपी आत्मा गोपाल यही तो लीला है सचराचर की जिसके कारण हम हैं हमारा रूप है और ये सारा संचार है तो वो एक आध्यात्मिक स्तर की बात है एक अगली बार एक कथा सुनाएंगे भक्ति की ही कि दो मार्ग हैं उन दोनों रास्तों पे हमको कैसे चलना होता है एक मार्ग है जिसमें पाने का लोभ है अपना अधिकार बोध है लालच है तो वो अष्ट सिद्धियों को हम नाटक में आत्मा की अष्ट पत्नियों के रूप में दिखाते हैं और एक प्रेमिका है उनकी कृष्ण की नाम जानते हैं आप नहीं जानते श्री राधे दोनों में भेद क्या है देखो एक साहब ने बड़े गुस्से से कहा था कि फिर यशोदा जी को और नंद को क्यों कृष्ण नहीं मिले उसी का उत्तर भी है इसमें पत्नियों का अधिकार बोध है वो कहती हैं कि कृष्ण हमारे हैं ये अधिकार है सिद्ध कहता है मैं ये सिद्धि करता हूं वो सिद्ध अष्ट सिद्धियों में हा? बाकी दो ही हैं आठ वाठ नहीं है कहीं पे भी अष्ट सिद्धियां पत्नियों के रूप में दिए तो उसमें क्या है कि आपका अधिकार है कि कृष्ण मेरे हैं क्यों मैं उनकी पत्नी चाहू लेकिन राधा कृष्ण पे क्या अधिकार दिखाए तो पत्नियां कहती हैं कृष्ण मेरे हैं हमारे हैं और राधा क्या कहती है मैं कृष्ण की हूं वो तो सचराचर के ये योग है ये भक्ति की राह है जहा भक्त प्रभु पे अधिकार नहीं अपने आप को प्रभु में मिटाते हैं राधे कहती हैं कि कृष्ण तो सागर है क्या है वो तो अथाह अनंत सागर है और श्री राधे कहती है मैं तो हूं लोटा क्या हूं यदि आज गोविंद पर अधिकार जमाऊंगी तो उसे लोटे में ही तो संकीर्ण कर पाऊंगी उनकी महिमा ही तो बर्बाद करूंगी घटाऊंगे अरे मैं जो लोटा हूं लोटा भर जल हूं मैं ही क्यों ना सागर की हो जाऊं कि उसकी महिमा में कोई संकोच ना आए और मुझे भी सागर भर सम्मान मिल जाए तो मैं कृष्ण की दो रास्ते हैं भक्ति के आप हमेशा हर चीज को पाने के लिए सोचते हैं ये पतन और पाप की का मार्ग है अपने आप को उस पर न्यौछावर करना है उसके हो जाना है तो लोटे भर पानी को अब सागर बन के लहराना है क्योंकि लोटा भर जल जब सागर में आ गिरा तो क्या उसको अलग कर सकता कोई तो सागर हो ही गया इसे बहुत अच्छे से समझना चाहिए जो भगवान ने गीता में कहा कि हे अर्जुन आठ प्रकार की मेरी और एक प्रकार की मेरी परा और अपरा भक्ति है ये आठ प्रकार की जड़ भक्ति है और राधा ही चेतन भक्ति है हाँ गीता में श्रीमद् भगवत गीता में हम फिर पढ़ेंगे जब आएंगे बीच में महाभारत युद्ध के बीच में भी आएंगे कथा चलती रहेगी तो हम जानेंगे कि जीवन का सत्य क्या है और इसमें हमने देखा कि सत्यजीत भी लोभ के कारण भ्रमित हो गया था तो हम सबकी क्या भी है तो इसलिए यदि हम लोभ को छोड़ दें अगर तो सत्यजित सत्यजित रहता तो कहता जिसकी थी उसके पास होगी जो हरी इच्छा तो क्या उसको भ्रम होता क्या वो रात भर अनिद्रा में जाता क्या वो बेचैन होता तो आप अपने स्वभाव के कारण दुखी रहते हैं न कि किसी वस्तु के कारण याद रखना मेरी बात को जब आपका स्वभाव और अतृप्ति का है झूठ और कपट का है तो वस्तु तो बहाना है वरना आप तो स्वभाव वश चिंता कर रहे हो टेंशन में बैठे हो झगड़े कर रहे हो यदि स्वभाव भक्ति का होता धरती भी प्रलय को जा रही होती आप जरा भी विचलित नहीं होते अरे गोविंद है ना जानेंगे तू अपना धर्म कर हा? आप दुखी क्यों हैं ना कि इसके कारण न कि उसके कारण न ना कि नातों के कारण न पति होकर पत्नी के कारण न पत्नी होकर पति के कारण आप अपने सड़े हुए स्वभाव के कारण ही सदा चिंतित दुखी और अशांत रहते हैं। जिस दिन आपने भक्त का स्वभाव